आखिरी आंसू मेरी चश्मे अलम से गिर चुका आखिरी आंसू मेरी चश्मे चश्मेलम से गिर चुका सुनने वालों खत्म अब मेरी कहानी हो चुकी हम भी तंग आ ही गए आखिर नियाजो नाज से हम भी तंग आ ही गए आखिर नियाजो नाज से हाँ खुशकिस्मत की उनकी मेहरबानी हो चुकी नमस्कार दोस्तों हमारी आज की महफिल में हमारे सभी सुनने वालों का स्वागत है इस्ताल है दोस्तों आज की हमारी महफिल के शायर हैं जनाब मुजफ्फर वारसी और इनका संदेश बड़ा ही गहन संदेश है यानी ये कहते हैं दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है और किसी के काम न आए तो जिंदगी क्या है दोस्तों आदमी और जिंदगी की सही परिभाषा इससे बढ़कर क्या हो सकती है कभी-कभी हम सोचते हैं कि अगर शायर न होते तो इन बातों को हम तक पहुंचाता कौन दोस्तों अब शायर की बात जो चल ही निकली है तो लगे हाथों शायर से रूबरू भी हो लेते हैं अब जैसा कि हमने बताया की इस शेर को लिखने वाले हैं जनाब वारसी और की एक पुस्तक दर्द चमकता है वारसी की के बाराकथन में सुरेश कुमार लिखते हैं पाकिस्तानी शायरी में मुजफ्फर वारसी का नाम एक जगमगाते हुए नक्षत्र की तरह है उन्होंने यद्यपि उर्दू शायरी की प्रायः सभी विधाओ में अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी है किंतु उनकी लोकप्रियता एक गजलगो शायर के रूप में ही अधिक है मेरी जिंदगी किसी और की मेरे नाम का कोई और है मेरा अक्स है सरे आईना पसे आईना कोई और है। जैसा दिलकश और लोकप्रिय शेर कहने वाले मुजफ्फर वारसी ने साधारण बोलचाल के शब्दों को अपनी गजलों में प्रयोग करके उन्हें सोच विचार के जो गहराइयां प्रदान की हैं, इसके लिए उन्हें विशेष रूप से उर्दू अदब में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है दोस्तों मुजफ्फर वारसी पाकिस्तान के उन चंद शायरों में से एक हैं जिनकी ख्याति सरहदों को लांघकर तमाम उर्दू संसार में प्रेम और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए खुशबू की तरह बिखरी हुई है दोस्तों जनाब मुजफ्फर बारसी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी उपलब्धियों को हम एक पैराग्राफ में नहीं समेट सकते हमारा वादा है कि अगली बार हम एक पूरी की पूरी महफिल इनके हवाले कर देंगे साथियों आज की महफिल में अब हम शायर के बाद इस्ताल करते हैं आज की नज्म को अपनी आवाज से सजाने वाली फनकारा का इन फनकारा के बारे में यह कहना ही काफी होगा कि हर गायक की हर उदय स्वर साम्राजी लता मंगेशकर ने भी जब अपने करियर का आगाज किया तो उन पर इनकी गायकी का प्रभाव था जन्म से अल्लाह बसे और प्यार से नूर जहां कही जाने वाली इन फनकारा का जन्म 21 सितंबर 1926 को अविभाजित भारत के पंजाब जिले में एक छोटे से शहर कसूर नामक स्थान पर हुआ दोस्तों नूरजहाँ का जन्म पेशेवर संगीतकार मदद अली और फतेह बीबी के परिवार में हुआ था वह अपने माता पिता की 11 संतानों में से एक थी दोस्तों संगीतकारों के परिवार में जन्मी नूरजहाँ का बचपन से ही संगीत के प्रति गहरा लगाव था नूरजहाँ ने पाँच छह साल की उम्र से ही गायन शुरू कर दिया था उनकी बहन आईदान पहले से ही नृत्य और गायन का प्रशिक्षण ले रही थी उन्हीं दिनों कलकत्ता थिएटर का गढ़ हुआ करता था वहाँ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स, पटकथा लेखकों आदि की काफी मांग थी इसी को ध्यान में रखकर नूरजहां का परिवार 1930 के दशक के मध्य में कलकत्ता चला आया जल्दी ही नूर और उनकी बहन को वहां नृत्य और गायन का अवसर मिल गया साथियों उनकी गायकी से प्रभावित होकर संगीतकार गुलाम हैदर ने उन्हें केडी मेहरा की पहली पंजाबी फिल्म शीला उर्फ पिंड दी कुी में बाल कलाकार की संक्षिप्त भूमिका दिलाई 1930 के दशक के उत्तरार्थ तक लाहौर में कई स्टूडियो अस्तित्व में आ गए अब गायकों की बढ़ती मांग को देखते हुए नूरजहां का परिवार 1937 में लाहौर आ गया एल पंचोली ने बेबी नूरजहां को गुल एबकाली फिल्म में भूमिका दी इसके बाद उनकी यमला जट उन्नीस में और चौधरी फिल्म प्रदर्शित हुई इनके गाने काफी लोकप्रिय हुए और साथियों वर्ष उन्नीस में नूर जहां अपने नाम से बेबी शब्द हटा दिया दोस्तों इसी साल उनकी फिल्म खानदान आई जिसमें पहली बार उन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया इसी साल इसी फिल्म के निर्देशक शौकत हुसैन रिजवी के साथ उन्होंने शादी की वर्ष उन्नीस में नूरजहाँ बंबई चली आई दोस्तों महज चार साल की संक्षिप्त अवधि के भीतर वह अपने सभी समकालीनों से काफी आगे निकल गई। भारत और पाकिस्तान दोनों जगह के पुरानी पीढ़ी के लोग उनकी क्लासिकल फिल्मों के आज भी दीवाने हैं अनमोल गढ़ी जो 1946 में आई और उन्नीस सौ में जुगनू फिल्म उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म है अनमोल गढ़ी का संगीत नौशाद ने दिया था उसके गीत आवाज दे कहा है जवा है मोहबत और मेरे बचपन के साथी ऐसे गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं दोस्तों नूर जहाँ विभाजन के बाद अपने पति के साथ बंबई छोड़कर लाहौर चली गयी दोस्तों जनाब शौकत हुसैन रिजवी ने एक स्टूडियो का अधिग्रहण किया और उन्होंने शाहनूर स्टूडियो शुरू किया शाहनूर प्रोडक्शन ने उन्नीस में फिल्म चन्नवे का निर्माण किया जिसका निर्देशन नूर जहां ने किया वह उर्दू फिल्म बेहद सफल रही इसमें तेरे मुखड़े पे काला तिल वे जैसे लोकप्रिय गाने थे उनकी पहली उर्दू फिल्म दुपट्टा थी इसके गीत चांदनी रातें चांदनी रातें आज भी लोगों की जुबान पर हैं, जुगनू और चन्नवे की तरह ही इसका भी संगीत फिरोज निजामी ने दिया था दोस्तों नूरजहां की आखिरी फिल्म बतौर अभिनेत्री बाजी थी जो उन्नीस में प्रदर्शित हुई उन्होंने पाकिस्तान में 14 फिल्में बनाई जिसमें 10 उर्दू फिल्में थी उन्होंने अपने से 9 साल छोटे एजाज दुर्रानी से दूसरी शादी की और पारिवारिक दायित्वों के कारण उन्हें अभिनय को अलविदा कहना पड़ा हालांकि उन्होंने गायन जारी रखा पाकिस्तान में पार्श्व गायक के तौर पर दोस्तों उनकी पहली फिल्म जाने बहार उन्नीस में आई थी उन्होंने अपने आधी शताब्दी से अधिक के फिल्मी करियर में उर्दू पंजाबी और सिंधी आदि भाषाओं में करीब करीब 10,000 गाने गाए हैं दोस्तों उन्हें मनोरंजन के क्षेत्र में पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान तमगा ए इम्तियाज से सम्मानित किया गया था साथियों दिल का दौरा पड़ने से नूरजहां का तेबीस 20 सितंबर 2000 को निधन हो गया तो साथियों यह थी नूरजहां की संक्षिप्त जीवनी वैसे क्या आपको पता है की महज चार सालों में ही नूरजहाँ ने हिंदी फिल्म संगीत के आसमान में अपनी स्थिति एक खुर्शीद ऐसी कर ली थी और इसी कारण उन्हें मल्लिका तरन्नुम कहा जाने लगा था और यकीन मानिए साथियों आज तक यह उपाधि उनसे कोई छीन नहीं पाया है कहते हैं कि उन्नीस में जब नूर जहां पाकिस्तान जाने का फैसला लिया था तो खुद यूसुफ साहब यानी कि दिलीप कुमार ने इनसे हिंदुस्तान में बने रहने का आग्रह किया था अलग बात है कि नूर जहाँ ने इनकी यह पेशकश यह कह कहकर ठुकरा दी कि मैं जहां पैदा हुई हूँ वहीं जाऊंगी उनका निर्णय दोस्तों सही था या गलत यह तो वही जाने लेकिन शायद उनके इसी स्वाभिमान को कभी कभार कुछ लोग उनका गमंड मान बैठते थे दोस्तों इन सब बातों के बाद अब वक्त है आज की नज्म का जिसे हमने उन्नीस में रिलीज हुई फिल्म अदालत ऐसी लिया है नज्म में संगीत है जनाब तस्द हु और बोल बोल तो आप जानते ही है इस नज्म में बोल हैं जनाब मुजफ्फर बारसी के तो दोस्तों इस गीत में बड़े ही तफसील से यह बताया गया है कि सही आदमी की पहचान कैसे की जाए आपको भी जानना हो तो लीजिए पेशे खिदमत है आज की प्रस्तुति दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है किसी के काम न आए तो जिंदगी क्या है आह क्या बोल है साथियों दोस्तों तो आप सब लुत्फ लीजिए इस नज्म का और हमें इजाजत दीजिए अगली महफिलहकशा तक खुदा हाफिज साथियों काम ना है, तो है? किसी का तो जिंदगी क्या है दुख दिल जो किसी का किसी को तुझ से गिला के व चाहिए काय नाद भी क्या है के बाहार नहीं जो दूसरों फ़ासले तो न मिता दे वो प्यार ही क्या है किसी के काम ना है तो जिंदगी क्या है दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है